हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण राम नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो जो मन में कोई खटकती हो न साधने के विषय में कोई अटकाव होता हो कोई बात खटकती हो वो कुछ क्या करते क्या करते ठीक सुना क्या? जागृत और स्वप्न दो में मैं का भाव रहता है तो सुषुप्त अवस्था मैनिक भाव नहीं भावने था तो मैं का भाव नहीं रहता हूँ उसमें भी बना रहे उसके लिए क्या उपाय करें? तो मैं इसको मिटाना है निर्हण कानून है बना क्यों रहे ही है बनाया नहीं रखना जैसे सुषुप्ति में याद नहीं रहता ऐसे जागृत समय रहना चाहिए आप कहते हो जागृत में रहे जैसा में रहना चाहिए मेरा कहना है की जैसे सु में रहे ऐसे जागृत में रहना चाहिए उसने अपने का भाई इस वास्ते तो मैपने की जरूरत नहीं है निर्मो और निरहंकार से शांति मरी करती निर्ममो और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है तो निरहंकार होना से कैसे सुसुप्ति की तरह अब सुसुप्ति जागृत सुसुप्ति जागृत स्वप्न होता है जागृत सुसुक्ति होती है ये ध्यान हो जाता एक जागृत जागृत होती है एक जागृत स्वप्न होता है एक जागृत सुसुप्ति है जागृत जागृत वो है जो तो संसार का व्यवहार हो रहा है लेन देन आदि खाना पीना ये जागृत में जागृत है उस जागृत अवस्था में कोई संबंध नहीं ऐसी जो बात है उसमें मन लग जाता है वो जागृत का स्वप्न है जिसका कोई प्रसंग नहीं काम करना नहीं ऐसी बातें याद आज उसे भूल लिया तो मनोज चलता है वो जागृत का है स्वप्न जागृत में सुसुप्ति वो है की वो शांत रहना नहीं है परंतु तो सुसुप्त है वो है जागृत की सुसुप्ति तो जागृत की सुसुप्ति है वो हाथ आ जाने से ही हो गया अनुभव में पर जागृत सुसुप्ति अनुभव में नहीं आती जल्दी वो जागृत अवस्था में भी अहम भाव का अभाव हो जाए समान गणित सत्य है तो उस जागृति में सुस्रूति होती है तब तो उसमें जागृति रहती है सुस्रति में सुसूक्ति होती है उसमें जागृति नहीं रहती, उसमें, रहती उसमें भूल जाता है सब कुछ और जागृति की सुसूक्ति में संसार को, को भूल जाता है इंद्रियों को भूल जाता है में मेरे को भूल जाता है परंतु तो परिपूर्ण शक्ति का आनंद जागृत रहता है वो है जागृत की वो भूल जाते तो ऐसे तत्व की जागृति रहे तो जागृति में सुसुक्ति हो जाए मोद हो जाएगा फिर पूर्णता हो जाएगी ये बात है तो आवश्यकता सुसूप में अहमता की नहीं है आवश्यकता जागृत अवस्था में अहमता की अभाव है जैसे काम करते हो काम में तल्लीन हो जाते हो उस समय में ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ कहा हूँ क्या नाम है याद नहीं देता ऐसा होता है भी नहीं अब हिसाब जोड़ करने लगे और लंबी जोड़ है उसमें जोड़ मिलते जोर होने के बाद हौशा पहले पता नहीं कौन हूँ मैं कहा हूँ क्या जाति है क्या नाम है किस याद आता है क्या ठीक तल्लीन मन हो जाए तो याद नहीं आता तो वो मन है वो जोर में लगा रहता है वो जोर तो हो नहीं वो काम तो हो नहीं और मन वैसे ही हो जाए वो होती है जागृति सुल में आएगी नहीं बात के द्वारा ख्याल तो आरंभ आरक्षे समझ तो ले गए जरा अवस्था न हो परंतु तो ये बचा पता तो लग जाए कि ऐसा होता है जैसे तुम्हारे ब्याह हुआ कि ब्याह तो नहीं गया बारात में गए हैं तो मेरी बात बातें समझो तो बारात हो गई बारात में चले गए और वो बात ठीक आ अनुभव के ब्याह हो गए ये तो पुरुष हो गई तो ये बात आप ख्याल में आएगी नहीं मन जाग्रत अवस्था है परंतु तो कोई फूलना नहीं है मैं हूँ ये भी फूलना नहीं है तो जागृति है साफ एक सत्यदान है में बहि अंतस्त्र भूताना असर अंसर में उचर प्राणियों के बाहर भी भीतर भी ऊपर भी नीचे भी पूर्व भी पश्चिम भी उत्तर भी दक्षिण भी महिला असर भी बाहर भीतर ऊपर नीचे भी और सर अचर भी ऐसे सूक्ष्म उत्पादन और विज्ञे ऐसा रहने पर वो जो तत्व है वो अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञ है ज्ञान का विषय नहीं है ज्ञान का विषय संसार है प्रकृति के कार्य है ये ज्ञान का विषय है तो सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से किए नहीं है ये केय का रूप गरु बचाया भगवान ने केयम ये तक में वहाँ पर सूक्ष्म स्वाद अविज्ञम वो अविज्ञ है अविज्ञेय केयम केयम चौथम समाश ये केयम ये।, ये, तो समा ये, ये तक प्रवक्ष इसका संघार्षे ज्ञानम चौथम समाज पर मत भक्त विज्ञा है उस गेय को जान जाने लिया तरह तो से मत भाई को तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो जादू जागृत में सुसुप्ति होनी चाहिए अहंता का भान ही ना हो जागृत पान जैसे सुसुभ्ति में अहंता का भान नहीं होता इसमें क्या हो गया प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे सर असर प्राणी सब एक सब कुछ सुवम ऐसे है वो है जागृत की सुशुक्ति मानो बात के द्वारा तो ये समझ आ गई ना नहीं आ तो मुझे शंका करो पूछो आप जी जागृत सुशुक्ति वो है तो चुप हो जाए चुप होने का अर्थ के मन में कोई ना नहीं हो अचानक चुप हो जाओ जैसे आप अभी अभी, अभी आप देख हो, अभी अभी इसी क्षण ही कोई देरी का काम नहीं है फिर हो जाएगा ऐसा नहीं अभी ऐसे हुंकार से श्वास को बाहर निकालकर तो नाक द्वारा मुख द्वारा नहीं, नहीं। अब अच्छा सुबह जाओ अभी लक्षण होंगे अभी अब भी अनुभव हो जाए करो आत्मसंस मना न कि चिंतित सद सदर अवेद बुद्धिया धीरे ग्री धीग्रह बुद्धिया ऊपर अवेद उपरा हो जाए हटावे नहीं चलावे नहीं कुछ चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं चिंतन करना ये भी आग्रह नहीं किस ऊपर आम हो जाए हमें कुछ लड़ा नहीं मैं तो कृत्य न अकृत्य नहीं करना न साज सर मुखा न करने से मतलब है न ना करने मतलब है करने के आगे भी ना हो ना करने के भी आगे ना हो ऊपर से हो जाए सा ऐसे ऊपर से चुप हो जाए या नहीं ऊपरी चिंतन नहीं करना है ये भी नहीं होना चाहिए चिंतन करना है ये भी नहीं होना चाहिए उस भी चिंतन ना करे उपरा है किंतु उदासीन उदासीन उदासीन उदासीन उदासीन बुरी योग वहां मर्थन सही थी अब योग अपना वो रहा प्रकृति के द्वारा क्रिया हो गई है अपना कोई मतलब नहीं ना करने से मतलब है ना न करने से मतलब ये बात के द्वारा समझेगा नहीं करने न करने से कोई समझ नहीं अपना है ही नहीं करना भी प्रकृति है न करना भी प्रकृति है करना न करना दोनों से उपरा हमें ये स्वरूप उसकी युक्ति मैंने बताई कि श्वास के फंकार द्वारा त्याग कर दो स्वास्थ्य हेट बाहर एक बार दो बार तीन चार बार ऐसे होकर फिर बाहर श्वास कुछ कोरोना नहीं होगी अब प्रोणा होती हो तो आंखों को है ऐसे में स्थित रहना बात इतनी जी मेरे कोई नहीं कोई प्रोणा नहीं कोई संसार नहीं ये बात लक्ष्मण क्या आप ध्यान मत दो प्रकृति का ध्यान देना ही नहीं है प्रकृति क्या है क्या नहीं है न करने पर न करने पर ध्यान न था न करते नहीं है न करने से मतलब है न करने से भी मतलब है करना न करना दोनों से उपरा ऊपर उठी नहीं ऊपर आने मैं इतना चाहता हूं कि ये बात के द्वारा समझ में आई कि नहीं अनुभव हो ना नो तो बात के द्वारा आ गई तो इस स्थित होना है अब ये आप जितना जल्दी हो सके उतना करो अभी जागर मिल जाओ काम में नहीं किसके साथ समझ से मतलब है न समझ तोड़ने से मतलब है न जोड़ने से मतलब है कोई मतलब बताइए तो श्वास की आंख श्वास के लिए तो बाहर फूंकार श्वास ना के घर निकाल लेना निकाल करके चुप हो जाओ और आंख हो गए ऐसे ऐसे ऐसे करके आंख मिस उसी क्षण हो जाएगा न स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही नहीं न आते देना न दे जाते देना ये पहले बताइए पहले स्वास्थ्य फेंको और फैसले भाई श्वास पर ध्यान नहीं देना आंख पहले करो, फिर ध्यान ध्यान दे गांव खुली है बंद है कुछ ध्यान नहीं देना उपरा हो जाओ क्या कह ठीक है ना अभी अभी के घर बैठ कर गए अभी बोल ऊपर आप नई वो तस्कृत न अकृत नहीं है बस वस्तु करने से मतलब नहीं न करने से भी कोई मतलब नहीं किसी प्राणी के साथ कोई संबंध नहीं किसी से कुछ लैंड लैंड नहीं कुछ करना कुछ नहीं करना दोनों ही नहीं, नहीं। बस करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही करना है क्या करना कि करना कुछ नहीं करना बहुत ही बढ़िया स्पीति एकदम स्वरूप स्थिति स्वाभाविक ध्यान करना नहीं है चिंतन करना नहीं है करने से न करने से दोनों से अलग है स्वतः स्वाभाविक से उपर करना न करना सब प्रकृति और इनका कुछ भी संबंध नहीं प्रकृति से अति तत्व प्रकाश अनुचार प्रवृत्ति संप्रभुता है। जो से कोई चेष्टा नहीं राम राम राम अब बोलो नारायण आप जागृत के के बारे में बताइए तो जागृत जो आप नाच ऐसी बाहर निकाल के बताइए सुबह मेरी क्रिया बताई है उसका नाम जादू सुन नहीं है उसने पहले तो बांध लेता है बांध लेगा और पीछे जब कोई भी चीज का भाग्य नहीं है हाँ। वो अवस्था की दो अवस्था हुई है तो जो कुछ भी भाग नहीं रहे वो ही ज्यादा होती है स्वास्थ्य बताया नेत्रों बताया कि संक्रेप दुर्प बहुत उठते है भीतर में हाँ। तो भी कैसे शांत हो शांत करने के लिए तैयारी है वो ज्यादा सुश्र नहीं है वो ज्यादा नहीं है ना? और वो तो करने तो तो करने के तो तो जो, जो, तो। जो उसित्विमान नहीं है हाँ। कैसे करना होगा उसमें करना तो साधक तमाम होता है तो वो तो अपने आप होगी होगी तो अपने? अपने आप अपने आप होगा तो वह कुछ भी चिंतन न करे ऐसे मैं दो तीन बार कह दिया ना करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही करना है कुछ नहीं करना है करना है वहां कुछ नहीं करना में करता सब सब सब कर्म कर्म से बदला नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुबह भाई ने कह दिया जैसे जागृत में हम जागृत है देता में जागृत कैसे रहे <coughs> मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है नीता निर्मो में मतगत क्षति निरहंकार की बात करती क्यों बने जाके राम आधार ये मैं और मेरा यही रहस्य है इसे ही संसार बनना होता है तो कबीर क्यों बने जिसके राम आधार है मैं और मेरा आधार नहीं है मैं और मेरा आधार है उसका बंधन होता है <coughs> तो मैं रहना चाहिए भी। तो मैं तो नहीं चाहिए जागृम तो सुसुप्त में मैं रहे तो ये कोई काम की बात नहीं है मैं तो हटना है अब मैं कैसे हटे इसलिए वह मैंने कहा जागृत में तीन अवस्था होती है जागृत में जागृत होती है जागृत में स्वप्न होता है जागृत में सुसुप्ति होती है ये एक नई सी बात में नहीं लगती आप वो सुन मैंने ये बात कही तो जागृत में जागृत क्या है जागृत में स्वप्न क्या है जागृत में सुसुप्ति क्या है इन तीन बातों को कम से कम कम से कम कम से कम आप सुन बोल सको कह सु सको सुना सको इतनी तो समझ लेनी चाहिए ना कम से कम इतनी तो समझ चाहिए ना तो जागृत में जागृत क्या है जागृत में स्वपन क्या है जागृत में सुशुक्ति क्या है बातों के द्वारा बातों समझ तो जागृत में जागृत तो वो है जो सावधानी से हम काम करते हैं, ठीक तरह से सावधानी पूर्व खाना पीना बैठना उठना सोहा जगना बात करना ये जो सावधानी पूर्व काम करते है वो सावधानी पूर्ण करना है की स्वप्नों होती अवस्था के जिसमें अभी जागत में कोई संबंध नहीं है ऐसे पूरा हो जाए अचानक कोई बात याद आ जाए और उसमें मन लग जाए और उसका चिंतन होने लगे पता ही नहीं यहाँ जागृत का पता ही नहीं खाली में रहे केवल वो मनोराज ही चलता रहे यह है जागृत का स्वप्न ये जागृत में स्वप्न अवस्था खरा कम से कम इतनी बात है सीख तो लोग तो जागृत की स्वप्न व्यवस्था वही अब जागृत की सुशुक्ति क्या है कि ना तो जागृत की चिंतन है ना जागृत की याद रहे ना चिंतन हुई कुछ भी, भीतर का भी चिंतन नहीं बाहर की भी कोई क्रिया नहीं बाहर क्रिया जागृत हुई भितर का चिंतन स्वप्न हुआ अब कोई बाहर भीतर की क्रिया नहीं है और नींद आती है तो नींद में कुछ भी याद नहीं रहता तो नींद में अहम को भूल जाते हैं और उसमें होश नहीं होता बेहोशी में रहते हैं तो हो से नींद का अंश भी नहीं है और चिंतन भी कुछ नहीं है ऐसी अवस्था होती है वो जागृत सुष्ट है जागृत व्यवस्था में सुसुक्ति मैं कुछ भी याद नहीं कुछ भी चिंतन नहीं तो जागृत सुसुप्ति है उसमें असली बोध होता है जिसको ज्ञान कहते हैं तत्वज्ञान तो कहते हैं जीवन मुक्ति कहते हैं वो तत्व तो प्राप्त होता है जागृत की सुसुक्ति में अब वो जागृत सुसुप्ति कैसे हो उसके लिए दो क्रिया बताई मैंने वे जागत जागत सुसुपते नहीं है जागत सुसुपते की तैयारी है कि कर कैसे करे मन चुप हो जाती है मन में तब तो, तो उसके लिए मैंने उपाय बताए दो एक तो श्वासों की क्रिया बताई श्वास है उसमें ऐसे फूंकार से श्वास छोड़ा जाए दो तो तीन बार छोड़ देंगे बाहरी को बाहर ही बाहरी रंग उस समय में एक क्षण होता है वृत्ति रहती अवस्था वृत्ति व्यस्त अवस्था होती है और वृत्ति व्यस्त अवस्था का नाम है जागत सुशक्ति है जिसमें कोई फूलना नहीं हूँ कैसे हूँ क्या कर रहा हूँ कुछ भी आदमी फूर्णा ही कुछ उसको जागृत सुसुक्ति कहते हैं तो जागृत सुसुक्ति के लिए फूल होती हो हो नहीं फूणा दूर होती नहीं कस्य क्षण किसी अवस्था में कोई भी क्षण भी बिना किए कर्म किए बिना रहता नहीं क्षण मात्र भी करने का काम तो वो कैसे हटा रहे उस हटाने के लिए युक्ति बताई ये प्रसर्जन करना दार बार दार बार बार बार श्वास ये करके या फिर श्वास को बाहरी रोक दो और तो एक सेकंड दो सेकंड के लिए वो कुछ फूल नहीं रहेगा कुछ भी फूरना नहीं रहेगा करके देखो अभी ये कोई ज्यादा अभ्यास के ज्यादा योगिता की न्यूज नहीं है अब आए हाँ कोई कर देखो अचानक कुछ याद नहीं है तो ये क्षण होता है ये सामाजिक क्षण है जैसे अरब रुपयों का एक पैसा भी अरब रूपयों का अंश है ऐसा ये जो कुछ भी चिंतन न होना ये जागृत सुसुप्ति का अंश है ये मामूली चीज नहीं है बहुत ऊंची चीज है अगर हो सके दो बार दस बार बीस बार पचास बार बिंदा आप करो तो बड़ा बल मिलेगा ये काम क्रोध लोग आधे आ जाते हैं शोक आ जाता है हटता नहीं है तो ये क्या है ये है निर्बलता जो बेग आता है उसको हम रोक नहीं सकते ये हमारे में बल नहीं है वो बल आ जाएगी ऐसे वृत्ति रहित अवस्था को आप परेशान लोगे तो आप में एक बल आएगा एक शक्ति आ जाएगी तो शोक चिंता आपको सताएंगे नहीं ये आएंगे तो इतने बल नहीं आएंगे जिसमें आपको गिरा दे आपको अपनी स्थिति से चुट कर दे ऐसा बल नहीं होगा आप में बल आ जाएगा आप में खुद में इन बच्चियों के हटाने का सहने का बल आ जाएगा शक्ति आ जाएगी तो वो शक्ति कायम है जो तो स्थिरता में है मेरी बात को कृपा पूर्व आप सुने जैसे अपने चलते चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ी है बैठ है। तो बैठ है। तो बैठ देर बैठने के बाद फिर चलने की शक्ति आ जाती है दौड़ते दौड़ते आदमी दौड़ता सही रहे गिर पड़ेगा तो पड़े पड़े में ता, ताकत आ जाएगी स्वच्छ के चलने की बोलते बोलते बोलते बोलना बंद नहीं करे बोलते ही रहे तो बोलने की शक्ति समाप्त हो जाएगी फिर चुप रह जाओ थोड़ी देर बोलने की शक्ति आ जाएगी शक्ति निष्क्रियता से आती है काम धंधा करते करते नींद आती सो जाओ सोने के बाद बोलने की देखने की चलने फिरने की ताकत आ जाती है तो ताकत सब भरी हुई है निष्क्रियता में क्रियता में नहीं है ऐसे पदार्थ को हमारे को सुख मिलेगा ये सुख तब मिलेगा जब पदार्थों का सहारा छोड़ जाएगा भीतर से पदार्थों का महत्व भर जाएगा उस समय में जो सुख मिलेगा पदार्थों कभी मिलने का है ही नहीं ऐसे ही क्रिया से सुख मिलता है क्रिया से भोग होता है इन भोग में भोग होता है इससे थकावट होती है मन में शक्ति क्षीण होती है और सुख रह जाओ तो शक्ति संचय होता है क्रिया रहित होने से एक ताकत आती भीतर तो क्रिया रहित होने में ताकत है वो परमात्मा स्वरूप जो स्वयं उसमें सब शक्ति वहां से आती है हम लोगों में ताकत बोलने चलने खाने पीने की बात करने की शक्ति आती है तो शक्ति वो स्थिरता में है स्थिरता में शक्ति है तो अस्थिरता कैसे हो वो स्थिरता हरेक की होती है ख्याल नहीं हो जाती होती है थोड़ा और ख्याल करें, ये तो मैं ख्याल करने की ये बताई की स्थिरता से ताकत आती है इस तरह पर आपका ख्याल कराया बोलते बोलते चुप जाओ तो बोलने की शक्ति आ गई काम करते करते थक जाओ तो बह जाओ काम करने की ताकत आ जाएगी चलते चलते थकावट हो जाओ तो आप बैठ जाओ थे विश्राम करो चलने की ताकत आ जाएगी तो ताकत निष्क्रिय तत्व से मिलती है और सक्रिय में ताकत नष्ट होती है ये एक सिद्धांत है इसको समझ ले तो आदमी कुछ तो होश आ जाता है उसके नहीं तो अभी तो पदार्थ हमारे क्रिया में ही ताकत मानते हैं है आप ये क्रिया है शक्ति का नाश करने वाली है आपका पतन करने वाली चीज है नहीं तो वहीं पर आप में ताकत आती है जो आदमी काम करता है वो काम करता न करने से शक्ति आती है उसमें खेत का काम करो तो थोड़ा सा विश्राम ले लो होगा ठीक चल तो थोड़ा बैठ जाओ विश्राम लो फिर काम होगा बंदिर को आगे देखा नहीं कूद तो कूद तो बैठ फिर बैठ जाता फिर बैठता फिर कूदता फिर चलते तो तो बैठ तो बैठने से क्या होता है चलने की शक्ति आती है ताकत आती है पशुओं में पक्षियों में सब में ऐसे आप में भी शक्ति आती है आप ख्याल नहीं करते इधर ख्याल करते आप खुद को अनुभव होगा कि देखते देखते देखने की शक्ति नष्ट होती है चुप यहां पर बेच दो देखने की ताकत आ जाएगी तो शक्ति से चलने से क्रिया से शक्ति क्षीण होती है क्रिया के कर्म में करता कर्म कर्म संप्रदान अपाधान आदि ये कारक होते हैं अब कर्ण वही सोचे कर्ण साधन क्या है कहीं कर्णों से काम नहीं ले तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है कहीं कर्णों से काम नहीं ले तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है कर्ण के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती और इस बात को तो सिख कर्मिरपेक्ष देते अब कर्म सिरपेक्ष कैसे हो तो उसके लिए बीजे बताया कि बीजे स्वस्थ पास छोड़े छोड़ दे छोड़ने थो के बाद आप देखो थोड़ी थो थो देर कुछ नहीं चिंतन होगा करके देखो अभी ये कोई ऐसे नहीं अभ्यास करने से होगी नहीं अभी कोई कर लो चंद्र कर छोड़ दो जरूर कुछ नहीं चिंतन में तो कुछ नहीं चिंतन ये चाहनी देरी हो पर ये व्यवस्था हरेक की हो सकती है हो सकती है नहीं होती ही है ख्याल नहीं आप एक बात याद आई इसी बाद दूसरी बात याद आती है पहली बात नष्ट हुई दूसरी बात सोना हुई तो बीच में खाली रहा उसमें विश्रम मिलता है ये समता है ये क्षमता ही असली चीज है परमात्मा का स्वरूप है संसार में उस समय नहीं रहता है परमात्मा के स्वरूप में रहता है तो वो कर्ण से नहीं करण निपेक्ष तो है वो हम क्या कर क्या क्रिया है ही तो नहीं है कोई निरपेक्ष में बिल्कुल कुछ भी चिंता नहीं रहे अचानक ऐसी व्यवस्था होती है अब होने के लिए मैंने दो बात बताई एक तो प्रसाद बार स्वास्थ्य छोड़ना और फिर बाहरी रोक देना थोड़ी सी देर फिर धीरे धीरे ले लिया तो एक बच्ची रहती अवस्था होती है आप करके देखो होता है एक हुई छोटी दूसरी पुरना हुई तो बीच में संधि में निराकुल होता है जैसे डोला होता है झूला होता है वो झूला भी झूलते हैं उसमें झूला लकड़ी से बंधा हुआ है कल्पना करो तो, तो वो वो झूला झूला झूला इधर इधर जाएगा जाएगा भी होगा है तो होता झ लकड़ी के सामने एक सम आता है सम आये इधर जाएगा कैसे इधर से समावस्था आए इधर कैसे जाएगा तो समावस्था आती है ऐसे वृत्तियां की क्रियाओं की समावस्था आती है और वो समावस्था परमात्मा का साक्षात स्वरूप है तो समावस्था में स्थित रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए इसमें कर्म क्या करेगा करता क्या करेगा उद्योग क्या करेगा क्या उद्योग है उद्योग अब दूरा घूमता है समावस्था में आ जाएगा तो सब कुछ करना पड़ेगा स्वतंत्र समावस्था आवेगी ही ऐसे कर्म रहित अवस्था होती ही है हर एक प्राणी की होती है अब उसको साधन मांगे करने निरिपेक्ष साधन हो जाएगा अगर तो होकर चल जाएगी आपको कोई लाभ नहीं आप ख्याल ही नहीं करते उधर तो ऐसे कारण रही था वैसे वो कर्ण निरपेक्ष साधन होता है तो ऐसे तो रहे अभी आप काम करते करते तो बजा कुछ नहीं अचानक स्वाभाविक ही तो एक, पे एक एसे एसे एसे तो मैंने बताया प्रसाद एक बताया ना आम ऐसे ऐसे करके फिर जितने मन के संकल्प देव है ना उसकी कुतर हो जाएगी कट जाए कट कट कट, कट जाए एक दो शांत हो जाएगी तो ये दो वृत्ति दूर करने वृत्ति स्थिर करने का उपाय बताया इनसे वृत्ति स्थिर हो जाती है वो करने के साथ साफ हो जाता है और जागृत की सुसुक्ति हो जाती है तो क्षण मात्र हो जाए बढ़ाए दो आप दिन में पांच बार दस बार बीस बार पचास बार सौ बार कर कौन बना करता है तो वो मना करने से एक निर्विक्रम होने की ताकत आप मार जाएगी निर्विक्रम मैं जो शांति है जो सुख है जो ताकत है वो संकल्प में नहीं है निष्क्रिय में जो ताकत है वो क्रिया में नहीं है क्रिया में ताकत नहीं होगी नहीं थकावट होगी क्रिया करती हो बहुत जितना भोगा जाएगा उतना थकावट हो जाती है खाते खाते खा नहीं सकोगे पानी पीते पीते पी नहीं सकोगे देखते देखते देख नहीं सकोगे कोई क्रिया करो थकावट होगी थकावट का नाम ये आज कहते हैं तृप्ति हो, हो, हो, है तो हो गई चाहे भोजन कर लिया तृप्ति हो गई तृप्ति का धूल की हो गई खा नहीं सकते ताकत नहीं रही बात होती है वास्तव में शक्ति क्षीणता शक्तिहीनता को तृप्ति कहते हैं है भोजन कर लिया तृप्ति हो गई तृप्ति क्या है खा नहीं सकते खाने की शक्ति नष्ट हो गई अब खाने की ताकत नहीं रही इसका नाम कह दिया तृप्ति तृप्ति नहीं है थकावट है चुपे तो वो शक्ति रहते आप चुप हो जाओ तो आपको बहुत बल मिलेगा उसमें बल मिलता है, कि थकावट नहीं कर सकते, बल मिलेगा आप बल मिलेगा, भगवान की तरफ से बल मिलेगा कुछ न करने से करने की ताकत आ जाएगी तो मैंने ये बीच पूछा कि ये बातों के द्वारा आप बात समझ गए की नहीं अनुभव में न होता है पर बातों के द्वारा तो समझ गया ना ऐसे होता है चीज तो जागृत होती है हर एक अवस्था में आगू पर बैठे निष्क्रिय अनुभव होगा कुछ नहीं कर रहे हैं आप कुछ याद नहीं होगा शांत वो निष्क्रियता है उसमें ताकत है बहुत विलीक्षण ताकत है अलू ताकत है सब करने की ताकत वहां से उत्पन्न होती है तो इसमें कर्ण करता है ही नहीं वो तत्व है उसमें कर्ण कैसे होगा उसके करने के लिए जैसे मैंने श्वास बताया आंखों की क्रिया बताई ये क्रिया उसका साधन है इसके बाद में निष्क्रियता है वो उस तत्व की प्राप्ति का साधन है वो करपेक्ष तत्व है तो उसके साधन भी कर निरपेक्ष है तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी अगर वो क्रिया नहीं होगी तो अहंकार नहीं होगा अहंकार होगा तो क्रिया होगी क्रिया होगी तो अहंकार होगा बीच में कौन करेगा और क्रिया होगी तो कुछ करने वाला होगा तो अहंकार अहंकार विमूढ़ करता अहम मान्य थे करता मानता है इस बात में केंद्रित करोगी थी तत्व तत्व मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा मान तो मान्यता करता हूँ मृत जाती है मृत जाती है, है जो तत्व रह जाता है संबंध नहीं है मेरा अहंकार है हो है ना है। तो तत्व रह गए जो गा क्यूँ उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो जागृत में भी अहंकार रहित हो जाता है उसने तो पूछा कि जागृत में जैसे अहंकार सुश्री में अहंकार कैसे रहे अरे में अहंकार नहीं वैसा जागृत में कैसे प्रश्न तो ये करना करने का असली बात जाननी तो ये है तो भी ऐसी होती है तो इसमें मैं बीच में कि कम से कम कम से कम कम से कम आप इस बात को बात के द्वारा को समझ गए ना इधर में आ गए ना तो ऐसी एक निष्क्रिय अवस्था होती है उस निष्क्रिय अवस्था में परमात्मा तत्व में ही स्थिति होती है सक्रिय अवस्था में भी मात्र जीव की स्थिति परमात्मा में है स्वतः स्वाभाविक उसमें स्थिति करना नहीं है की होता है वो वो होता है प्रकृति का कार्य इसमें करना पड़ता है वो स्वतः अपने स्वरूप में स्थिति स्वाभाविक है वो करना नहीं है तो साथ में अहंकार रहेगा बुद्धि रहेगी ये साथ में रहेंगे जड़ के संबंध बिना कोई अभ्यास नहीं कर सकते कहीं भी स्थिति नहीं कर सकते जड़ का अभ्यास रहेगा संबंध रहना पड़े और जड़के संबंध तो होने पर तत्व सतह रहता कुछ करना नहीं रहता है इस बात मैंने कई बार कहा कि करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही करना है ना पूर्णा ना संकल्प हो जाए करना ना संकल्प मिट जाए ये करना ये भी नहीं करना संकल्प मिट जाए मिटने की नहीं करने की भी इच्छा नहीं कर्म नहीं अकर्मी इसकी व्याख्या में विस्तार किया है कर्म योग की दृष्टि से ज्ञान योग की दृष्टि से भक्ति योग की दृष्टि से तीनों देश पता है वहाँ भक्तियों सर्व समय भगवान को देखे भगवान में सबको देखा और ज्ञान योग में को आत्मा में देकर आत्मा को सब में देकर सर्वभूत समात्मान सर्वभूतान से आत्मनि ये हो जाएगा और योग यही अकर्म कर्मी अकर्म प्रसिद्ध कर्मणी कर्म कर्म योग में तो योग योग में सर्वभूत समात्मा सर्वभूता से आत्मनि ये ज्ञान योग में तीनों बात आई उनतीस तीस और बत्तीस लेकिन अठारह में साफ है कर्मिया कर्मिया परिवार कर्मी से कर्मिया साफ है एकदम आगे इसकी व्याख्या है पांच लोगों में तो इस चुप हो जाना अब वो चुप आप किस चीज़ हो जाओ परमात्मा का स्वरूप लेकर चितओ शकुन का ध्यान करो तो भगवान का ध्यान करके चरणों में चित्रकार होगा बस से होगी चरणों में तो वही वास शर्मा जाएगी वही कारण निर्वेक जरूरत नहीं है करो तो। मुख करेगा लोग वास्तविक प्रेम है जिसे कहा अपन लाल को बेटा मानते हैं ये मुख की तरफ देख करके और चुप हो जाते देखे नहीं देख देख रहे था और भगवान मुख की तरफ देख लिया देख करके चुप हो गए तो वही कारण निर्वेक सागर हो जाएगा वही समझ हो जाएगी भगवान देख लिया भगवान में देख लिया देख कर शरणों में स्थिर होकर फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे तो कुछ भी चिंतन नहीं करेगा उस तत्व की प्राप्त की जाएगी स्वुण करो निर्गुण करो कर्म योग करो कोई करो नहीं वो निर्मोग निर्हकार होगा <coughs> तो इस स्थिति स्वतः परमात्मा की होगी देखो ममई वंश हो जीव लो के जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है और मन इंद्रिया प्रकृति स्थानी मन मन है बुद्धि है इंद्रिया प्रकृति स्थानी प्रकृति में सिद्ध रहते हैं और उसको पकड़ लेते हुआ कि मेरा मन बुद्धि है अहंकार है ये अंश का मूल है अच्छा ये नहीं पकड़ोगे तो आ जाएगी जिसमें प्रकृति का जो कार्य मन बुद्धिया है इनको प्रकृति स्थानी कहा है मान ये प्रकृति का संग नहीं छोड़ते आप इनका संग करके परमात्मा से विमुख हो जाते हो ये गलती होती है आप परा प्रकृति हो उत्तर प्रकृति हो तब उत्तर प्रकृति का नतीजा यही हुआ जड़ के साथ मिल गए जड़ मिलता नहीं आपके साथ में उच्च प्रकृति स्थानीय प्रकृति में सिल जाएगी हरदम मन-बुद्धि शरीर प्रकृति में है स्वाभाविक है ये जो किसी मान लेते संसार निवृत्ति होने में सहायता हो जाएगी पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी ये आप समझते पता नहीं हमें पता नहीं आपके ख्याल में आती है बातों के द्वारा ख्याल में आती है ना इतनी तो आती है ये तो बड़ी सीधी बात है सरल बात है तो ऐसे चित्त करके कुछ भी चिंतन नहीं करे तब उसी है जागृत में सुसुक्ति जैसे सुसुक्ति में कुछ भी याद नहीं रहता परंतु तो खुद याद करने वाला भी कि याद नहीं रहती उसमें याद करने वाला कि याद रहती है पर याद नहीं रहती है स्वतः रहती है जैसे मनुष्य प्रकृति है ऐसे आप परमात्मा पर, के स्वरूप में स्थित तो होंगे नहीं आनी चाहिए आलस नहीं आना चाहिए फूलना नहीं होना चाहिए फिर आप इसी पर मैं समझी स्वतः उसका नाम है जागृत सुसुप्ति तो जागृत सुसुप्ति में बोध हो जाता है ज्ञान हो जाता है ये बात है तो जागृत सुसुप्ति है इसके लिए उद्योग है कुछ नहीं हमें करना कुछ है ही नहीं हर जम ये विचार के मेरू करने क्या है ऐसे निर्विकल्प होने के लिए अगर आप कृपा करें थोड़ी रोजाना तो अभ्यास करे कुछ नहीं करना है चुप हो गए चलते फिरते बैठते खाते पीते पीछ नहीं करता तो एक मेरे निर्विक्रम होने की ताकत मिलेगी और निर्विक्रम का आनंद आएगा वो आनंद फिर छूटेगा नहीं आपसे उसमें इतना सुख है जो बिक्रम किसी भूख में संग्रह में सुख होगा नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं तो आप मन खंच जाएगा तो संकल्प होंगे याद आई तो जैसे आंख में कोई फूस पड़ जाए खटकता है ना ऐसे संकल्प खटकेगा बुरा लगेगा कब कि जब मेरे निर्विक्रम होने का सुख मिल जाएगा सत्य स्वाभाविक ही सुख जो मिलता है निर्विप मिलता है मैंने बहुत आउ देखते हमारे घड़ी चाहिए और घड़ी जीवन में खूब आई आपने घड़ी दे दी घड़ी खुशी आती तो खुशी वो घड़ी से नहीं आई है घड़ी से सुख खुशी मानते तो घड़ी रहते वो भी खुशी चाहिए। नहीं चाहिए घड़ी है वैसे नहीं जा तो घड़ी की तरफ वृत्ति दौड़ती थी मन से वो दौड़ना बंद हो गया तो क्रिया रहित होने सुख मिला मानते पदार्थ सुख ना पदार्थ में ना, ना भोग में है सुख है तो ये पता है नहीं कुत्ता हड्डी से बचा है और आपने मुशुरा ग्डी में जा रहा है ऐसे आप आप उसको आप समझते इनसे सुख मिलता है इनसे सुख कभी मिला नहीं कभी मिलेगा नहीं मिल सकता ही नहीं इनसे रहित होने में सुख छूटता ही नहीं जाता ही नहीं ऐसे निर्विघन होने की अवस्था को आप अगर आदर दो महत्व दो तो आप सबको नित्य प्राप्त है एकदम ही उसमें कारण है करता कर्म समय ऐसे जितने कारक होते हैं प्रकृति होते हैं पर से अतीत नहीं है कारक तो कार्य कौन से कैसे प्राप्ति हो जाएगी उसकी कार्य कारक रहित होता प्राप्ति हो जाएगी स्वतः स्वाभाविक पर वो करने की एक आदत पड़ी हुई जो करने अच्छा होता है करने पर नजर ही अब क्या करें अब क्या करे अरे करना है ही नहीं ये बात ना तो मानते हैं, ना हैं। है न मानना चाहते है अगर कोई कहे तो मूर्ख मानते समझते नहीं ये बेसमझ है ऐसा सांसद तो मिलेगा तो प्रकृति स्थानीय है मन रचन यानी अगर स्वयं परमात्मा में स्थित है स्वयं स्वयं परमात्मा में स्थित है ये मनुष्य प्रकृति में स्थित है तो ये तो इतने सपूत है कि दूर जाते ही नहीं आप अपना मान लेते हो तो प्रकृति में स्थित रहती है आप परमात्मा में स्थित रहते हुए अपने को परमात्मा न मान मन बुद्धि में मान लेते हो क्यों आप चेतन हो ना आप में स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता आपके हानि के लिए फायदा नहीं है इसमें कोई फायदा नहीं नुकसान है तो ये बात है तो जागते हुए बिल्कुल निर्विकल हो जाए शाम को कीर्तन करते हो तो कीर्तन के की बाद मैं चुप होता हूँ उस चुप में आप निर्विकल हो जाओ परमात्मा की बहुत सुगमता से हो जाएगी कीर्तन करते करते परमात्मा की हुई परमात्मा चिंतन हुआ या फिर कुछ नहीं चिंतन करो वो कीर्तन आपके भीतर बैठ जाएगा एकदम भीतर जम जाएगा तो उसे निर्विकल स्वतः होगी ऐसे जागते हो जब नींद उसके बाद थोड़ी देर सुबह हो तो आपकी स्थिति परमात्मा स्वरूप हो जाएगी नींद लेते समय आर्म में बिछड़ पर बैठ गया कुछ देर सा कुछ भी चिंतन न करके सो जाओ तो उसमें न चिंतन करता आपके साथ में काम से ही तक पहुंच जाएगा तो उसी परमात्मा में प्राप्ति हो जाएगी इतना स्वरूप साधन है बढ़िया साधन है तो कर्म कहाँ है इसमें करता भी नहीं कर्म ही नहीं कर्म नहीं संप्रदान कुछ नहीं ये कर्ण निरपेक्ष साधन है इस तरह से कैसे होगा जागर में सुसुप्ति में हो जाएगा तो जागृत अवस्था में सुसुप्ति अवस्था प्राप्त करना है ये यही वास्तव में सब है कर्म करना नहीं है करने से जो प्राप्ति धन कमा लिया बड़ा काम किया कुछ बड़ा नहीं किया है सब छूट जाएगा भूख निकल जाएगी करना वो है जो नित्य आपको प्राप्त है उसको प्राप्त कर लिया कुछ न करके तो महान काम कर लिया आपने लोग के पास में नहीं है और वो ले लिया तो प्राप्त हो गया होता है नहीं है वो नहीं रहेगा और ये स्वतः है परमात्मा वो कर रही बड़ा भारी काम कर दिया तो कुछ नहीं किया बड़ा भारी करना होता है तो करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही है अब इसमें कोई शंका होता है आपको विक्षेप हाँ लय विक्षेप बताया कैसे इसमें मिटे विक्षेप मिटने के लिए क्रिया बताई आंखों की और की विक्षेप रखने के लिए और रहे हो तो खड़े हो घूमने लगे घूम ले, ले। फिर बैठ जाओ नद्रा के सावधान ज्यादा नहीं चाहिए मिल मिल जाएगा तो संतों के संग से मिल जाता है अच्छे संत मिलते और बात करते हैं सुख हो जाते मन लग जाता है, है। आओ नी से मिट जाएगा अपने वास्तव में विक्षेप मिटाना है ये मलिनता ये मिटाना है तो राग द्वेष बिटाना है ये मत करो आप ठीक हो जाएगा अब राग और द्वेशो मत करो फिर ठीक हो जाएगा तो मन लगाना इतना दामी नहीं है जितना राग द्वेष हटाना दामी है मतलब आज के मन फिर कैसे हो मन एकग्र कैसे हो क्यों थोड़ा देखो भाई दोष ये नहीं है दोषी तो राघ द्वेष है उनका कारण उद्योग नहीं होता ना उपदेश होता है ना व्याख्यान होता है ये बात है तो उनसे रही तो उन्हें चुप तो पांच में जाए अध्याय छठ श्लोक पांच पच्चीस चौबीस से छब्बीस श्लोक है ना छठ जाएगा उनमें है और भी कई जगह है कई जगह है और समय समय उपरमेद्या आत्मसंस्तम मना कृपा न किसित ये है श्लोकार्थ संगय सदय उपर है। उपर, उपर उपरा हो जाए विरोध नहीं करे ना करने पर आग्रह रहे ना न करने पर आग्रह रहे उपराम हो जाए अपने करने से मतलब है ना न करने से मतलब है ऐसे सदी ऊपर महित मूल श्लोक ये खास सदी स्ने ऊपर में एक परमात्मा है ये आदमी मना करता है कुछ भी चिंतन न करे तो कुछ भी चिंतन न करे उसने सभी हो गई खास मूल में आती है मूल में है आप करके देखो मूल पढ़ो समझ में नहीं आवे तो पूछो आप अकल नहीं बैठे तो पूछो ऐसे तो चुप रहना है वो है जागृत की सुसुप्ति मान संसार की तो याद रहे नहीं और अपने स्वरूप की भूल रहे नहीं और अपने स्वरूप को भूल जाता तो वो भी सुसुप्ति और यह जागृत है जागृत माना अपने स्वरूप को तो याद रहा और कुछ नहीं स्वरूप को याद करना नहीं है बिल्कुल नहीं करना है सूते हाथ तुम्हें खींचा न ना आत्मा का चिंतन ना अनात्मा का चिंतन करे ना प्रकृति का अनुभूल